सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के छह सूत्रों में से दो सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तृतीय सूत्र की चर्चा आज होनी है प्रथम सूत्र से बताया गया ब्रह्मलोक में परमेश्वर के साहित्य को प्राप्त किए हुए उपासकों में सातिश ऐश्वर्य ही रहता है और उसमें साथी सहता है भोग मात्र उपयोगी मानस सृष्टि का सामर्थ्य और जगत जो आकाश आदि है उसकी उत्पत्ति स्थिति लय तथा नियम आदि का सामर्थ्य नहीं होता इन उपासकों में ये सिद्धांत जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात असंनिहित्वाच इस सूत्र से बताया गया यदि ऐश्वर्य के, के तरह निरवग्रह उपासकों का भी होगा तो अनेक की आपत्ति आएगी वेदांत में ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दी तो एक है इसलिए ईश्वर एक ही है अनेक नहीं और ये जो सायुज्य प्राप्त किए हुए हैं इनकी उपाधि तो मन भी है मन सहित सायुज्य प्राप्त किए हैं ना ईश्वर की उपाधि के रूप में मन नहीं है इसलिए सायज्य प्राप्त ईश्वर के साथ उपासक व्यक्ति ईश्वर से अलग है भले ही सायुज प्राप्त है और आपस में भी एक दूसरे से अलग अलग है क्योंकि हरेक का अपना अपना मन रूपी उपाधि उसके साथ है उसी मन रूप उपाधि को लेकर के औपाधिक भेद ईश्वर के साथ भी और आपस में भी उपासकों का होगा तो वे जो अपने अपने मन रूपी उपाधि से युक्त तो उपासक हैं, है उन, उनकी उपाधिभूत तो मन में जो अनुपासक जीव हैं, उनकी अपेक्षा तो अधिक योग्यता है इसीलिए संकल्प मात्र से भोग्य सृष्टि का निर्माण रूपी ऐश्वर्य अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है लेकिन शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की माया शब्दित अवस्था से निकृष्ट ही उपाधि है उनका मन रूपी उपाधि अतः उनमें आकाशादि जगत सृष्टिवादि रूप निरंकुश ऐश्वर्य नहीं रहेगा ये जगत व्यापार वर्जम प्रकरण असंहित इस सूत्र से बताया गया क्या रहेगा तो अंतर यह है कि यह भौतिक है मन अपृत पंचम भूतों के सम्मिलित सत्व का परिणाम है क्या अर्थ है भौतिक है भूतों के सत्वगुण का परिणाम होने से इसे भौतिक कहा जाएगा ना और माया जो है इन भूतों के भी कारण के कारण का कारण है मन का कारण भूत जो भूत उनका कारण अहंकार और उस अहंकार का कारण ये माया है मत्व तो है इसलिए मन के कारण का कारण जो अहंकार उसका भी कारण हो गई ना माया तो उसमें अधिक शुद्धता होगी ना हम्म हाँ। क्योंकि जो पंचतन मात्राएं हैं उनके सत्व उनका भले ही परिणाम है अंतकरण लेकिन वो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था से बने हुए हैं आकाश आदि इसलिए पंचदशी में आकाश आदि जगत का जब उपादान कारण का वर्णन कर रहे करते हैं तो कहते हैं ओ मसीम प्रकृति का विशेषण देते हैं तम प्रधान अवस्टभ्य भवति उपादान ऐसा वो श्लोक आता है निमित्त कारण तो होता है माया को लेकर के और तमप्रधान प्रकृति को उपाधि के रूप में स्वीकार करके आकाशादि जगत का उपादान कारण बनता है ब्रह्म और माया रूपी उपाधि को लेकर के निमित्त कारण बनता है बनता अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ना तो उसमें माया उपाधि को ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति कौन सी? ताम उपादाय ऐसा आता है एक श्लोक अभी याद नहीं आ रहा नहीं तो उसी में बताया गया कि वो उपादान कारण बनता है उस समय तम प्रधान प्रकृति की अवस्था यानी अविद्या को लेकर के उपादान कारण है का अर्थ है जो भूत है उसमें शुद्ध सत्तोगुण परिणामक तो नहीं है जो भूत बने हैं उनमें बाकी तीन भूत भी कार्य कर क्या नाम दो गुण भी कार्य कर हैं, इसलिए आकाश के रजोगुण का परिणाम माना जाता है इसको वाक को कर्म इंद्रिय को और सम्मिलित रजोगुन उनका परिणाम प्राण क्रिया शक्ति और माया में तो रजोगुण तमोगुण ये दोनों भी कार्य नहीं है ना दबे हुए पूर्ण रूप से है लेकिन कार्य कर होता है और यहां तो रजोगुण का कार्य बताया जा रहा आकाश आदि के इसका अर्थ है सत्वगुण पर अपना प्रभाव डालने वाला रजोगुण आकाश आदि में प्रभावशाली है इसलिए ये इसको माना जाएगा माया का मात्र परिणाम नहीं रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आने वाले सत्वगुण की अवस्था विशेष उसे मलिन सत्व प्रधान अवस्था कहते हैं आविद्या और उसको लेकर के ये आकाश आदि सूक्ष्म सुक, भी बनते हैं यह समझना इसलिए दोनों में कार अंतर है सत्वगुण होने पर भी एक मलिन सत्व गुण है एक शुद्ध सत्व गुण है मलिन सत्व गुण रहेगा तो निकृष्ट हो जाएगा निकृष्ट उपाधि है उपासकों किसकी की किसकी उपाधि की अपेक्षा ईश्वर की उपाधि की अपेक्षा प्राप्त सायुज्य उपासकों की उपाधि निकृष्ट है और लेकिन अनुपासक की दृष्टि से देखते हैं, तो उत्कृष्ट है जीवों की अन्य जीवों की उपाधि की अपेक्षा तो जीवों का मन उत्कृष्ट है लेकिन जो ऐसे हैं ईश्वर हैं उनकी अपेक्षा तो निकृष्ट है इसीलिए उनमें सावकाश सावग्रह ऐश्वर्य है निरवग्रह ऐश्वर्य नहीं है यह बताया गया प्रथम सूत्र के द्वारा द्वितीय सूत्र से पूर्व का जो अपना मत स्थापित करते समय कहना था उसका खंडन किया अनुवाद करके पूर्व पक्ष का कहना था कि आपनोती स्वराज्यम यह स्मृति निरवग्रह ऐश्वर्य बता रही है उपासक में प्रत्यक्षोपदेश चेत इससे वह अनुवाद किया पूर्व पक्ष के मत का न आधिकारिक मंडल स्थोकते इससे बताया गया खंडन कि आपनोति स्वराज्यम यह प्रत्यक्ष श्रुति प्राप्त सायुज्य उपासकों में निरंकुश स्वातंत्र्य बताती है यह नहीं कह सकते क्योंकि आपनोति मनसस्पतिम इत्यादि उत्तर वाक्य शेष जो आप स्वाराज्यम इस वाक्य की अपेक्षा उत्तर वाक्य से वह मनसस्पतिम शब्द से परमेश्वर को इन प्राप्त स्वराज्य उपासकों का प्राप्य बता रहा है परमेश्वर को यदि परमेश्वर जैसा ऐश्वर्य आपनोति स्वराज्यम इसी से प्राप्त हुआ तो फिर आपनोति मनसस्पतिम इससे हिरण्यगर्भ का अंतर्यामी रूप परमेश्वर इन उपासकों का प्राप्य है ऐसा क्यों श्रुति कहती लेकिन कहा है इससे निकलता है कि आपनोति स्वराज्यम यह श्रुति सावग्रह ऐश्वर्य बता रही है इस प्रकार द्वितीय सूत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तृतीय सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीकाकार जगत व्यापार उपासक प्राप्त उपास्य निष्ठ संकल्प सिद्ध्यादिवत इति आशंक उपास्य उपास्यस्थ निर्गुण स्वरूपे व्यविचार आह विकारा इति विकारावर्तीच्धांतों ने बताया प्रथम सूत्र में कि उपासकों में जगत् जगष्टिवादी रूप ऐश्वर्य को छोड़ करके भोगानुकूल है जगत सृष्टत्वादि रूप ऐश्वर्य नहीं आता उनके उपास्य में विद्यमान है वो ऐश्वर्य नहीं आया और अन्य जो ऐश्वर्य है उपास्य में विद्यमान सत्य संकल्पत्वादि वह उपासकों में आया जग, जगत सृष्टित्वादि रूप ऐश्वर्य नहीं आया ऐसा जगत व्यापार वर्जम इस सूत्र से कहा गया पूरोपक्षी अनुमान से जो ये मानना चाहते हैं कि उपासकों में निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त होता है वे इस अधिकरण के पूरोपक्षी हैं वे अपने मत को स्थापित करने के लिए एक अनुमान का आश्रय ले रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं अनुमान से कि सत्य संकल्पत्वादि ऐश्वर्य के तरह उपास्य निष्ठ जगत सृष्टित्वादि रूप निरंकुश ऐश्वर्य भी उपासकों में आता है ईश्वर का इसके लिए अनुमान बताया है तो अनुमान है जगद व्यापार उपासक प्राप्य जगत व्यापार शब्द से लेना निरंकुश ऐश्वर्य को जगत व्यापार है जगत आकाश आदि सृष्टित्व ये निरंकुश ऐश्वर्य है जगत उत्पादकत्व जगत पालकत्व जगत संहारकत्व, जगत नियंत्रित्व ये है ईश्वर में निरंकुश ऐश्वर्य जगत से लेना आकाश आदि सब और वो जगत व्यापार है ये है उपासक प्राप्य है यानी उपासक प्राप्य तो उस व्यापार में जगत व्यापार है पक्ष जगत व्यापार यानी निरंकुश ऐश्वर्य वो हुआ पक्ष उपासक प्राप्य तो साध्य है तद उपास्य निष्ठवात ये हेतु है संकल्पादि संकल्प सिद्ध्यादिवत दृष्टांत ृष्टृष त्र उपासप्यदिद्या और आदिश्द से सत्यम ये सब गुण उपास्यनिष्ठ ये जैसे उपासक प्राप्य हैं ऐसे उपास्य निष्ठ जो जगत व्यापार हैं वह भी उपासक प्राप्य होगा सत्य संकल्प द्वादी के तरह वो भी उपास्य निष्ठ है ईश्वर निष्ठ है ईश्वरी तो जगत को बनाते हैं तो जगत सृष्टित्वादि रूप जगत व्यापार उपासनिष्ठ हुआ तो जो जो उपासनिष्ठ हैं वो उपासक प्राप्त होगा ये पूर्व अनुमान है और इस अनुमान को आधार बना करके उपासक को भी जगत व्यापार रूपी निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त मानना चाहिए इस प्रकार की शंका पूर्व करते हैं इस शंका का निराकरण करने के लिए जिस अनुमान को उन्होंने आधार बनाया उस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है उसे सब व्यभिचार नाम का यत्वाभाष बताया जा रहा है व्यभिचार दोष से दूषित बताया जा रहा है जैसे धूम वन्नी का व्यभि वेभीचार, अव्यभिचारी है लेकिन वन्नी धूम का व्यभिचारी है ना? ऐसे यह उपास्य निष्ठत्व हेतु उपासक प्राप्यत्व रूप साध्य का व्यभिचारी है जैसा धूम व्यभिचारी वन्नी है ये बताया जा रहा है तो धूम का व्य वन्नी है ये कैसे निश्चय हुआ तब तयोग गोलक में धूम नहीं रहा लेकिन वनी रहता है इसलिए भाव जहाँ रहेगा वहां पर यदि हेतु रहे वन्नी रहेगा तो धूम का भी व्यविचारी माना जाएगा ऐसे ये उपास्य निष्ठत्व रहता है निर्गुण रूप में भी जो निर्विशेष रूप है परमात्मा का वो उपास्य निष्ठ है कि नहीं वो भी ब्रह्म ही है ब्रह्म के दो रूप हैं एक निरुपाधिक है रूप और एक सोपाधिक रूप निर्विशेष रूप सविशेष रूप तो निर्विशेष रूप यानी निर्विशेषत्व ये ब्रह्म में रहता है तो उपास्य निष्ठ है निर्विशेषत्व निरुपाधिक्व निर्गुणत्व लेकिन वह ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी उपासक में आता है क्या निर्विशेषत्व नहीं आता तो उपास्य निष्ठ होता हुआ भी निर्विशेषत्व उपास्य निष्ठ तो है लेकिन उपासक प्राप्य नहीं है तो परमात्मा के निर्विशेष स्वरूप में परमात्म उपास्य निष्ठत्व हेतु तो है लेकिन जो साध्य है उपासक प्राप्यत्व वो नहीं है उसका अभाव है तो साध्य साध्याभावत वृत्ति हेतु हुआ वो व्यभिचारी हो जाएगा वन्य वन्यभावत धूमाभावत वृत्ति वन्नी के तरह व्य विचारी हो जाएगा ये व्यविचार दोष बताया जा रहा है ये कर उपास्यस्थ निर्गुण स्वरूप उपास्य में स्थित जो निर्गुण स्वरूप है उसमें ये हेतु रहता है किंतु साध्य नहीं रहता है जैसे तप्तव तो गोलक में धूम नहीं रहता वन नहीं रहता है इसलिए धूम व्य विचारी वनी है ऐसे उपास्य में रहने वाले निर्गुण स्वरूप में उपास्य निष्ठत्व तो रहा उपास्य प्रापक प्राप्यत्व तो नहीं रहा उपास्य प्राप्यत्व तो उपासक प्राप्यत्व तो न होने से साध्याभाव उसमें रहा और उसमें रहने वाला ही हेतु हो गया ये उपास्य निष्ठत्व तो हेतु इसलिए वे विचारी हेतु है, है इसे बताने के लिए ये तृतीय सूत्र है तृतीय सूत्र का उच्चारण कर ले विकारावर्ती छा ही स्थितिमाह विकार स्थितेपद विकारावर्ती, विकारा तो विकारावर्ती प्रथमा कार शब्द से लेना जगत को तो और विकारवर्ती शब्द का अर्थ निकलेगा जगत में रहना जिसका स्वभाव है वो विकार विकारवर्ती रूप सगुण रूप जगत है कार्य और इस जगत रूपी कार्य में अनुसूत जो ब्रह्म का रूप वो कारण रूप हो जाएगा कार्य में कारण अनुसूत होता है ना उसे कहा जाएगा विकार वर्ती कारण के रूप में कार्य के साथ अन्वित होने वाला रूप संस्लिष्ट रूप कार्य संस्लिष्ट रूप वो है विकारवर्ती वो है सगुण रूप और निर्गुण रूप वो है विकारावर्ती यानी कार्य जगत असंश्लिष्ट रूप जगत से असंश्लिष्ट रूप उसे कहा जाएगा विकारावर्ती रूप विकार अवर्ती विकार में न रहने वाला यानी विकार से असंश्लिष्ट रूप वो है निर्गुण रूप निर्विशेष रूप उसका जगत से संश्लेष नहीं है वो है विकारावर्ती रूप विकार में न रहने वाला रूप ऐसे ब्रह्म के दो रूप हुए एक विकारवर्ती रूप एक विकारावर्ती रूप इन दो रूपों दोनों रूप ब्रह्म में है विकारावर्ती रूप भी ब्रह्म में है और विकारवर्ती रूप भी ब्रह्म में है ये दोनों रूप ब्रह्म हैं। ऐसा बताने वाला वेद मंत्र है इसलिए कहते कौन बताता है तो कहते तथा ही स्थिति में आने सविशेष निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप की स्थिति ब्रह्म में आह यानी वेद आह वेद बताता है वेद मंत्र बताता है वो है पाद त्रिपादस्य अमृतं दिवि ये श्रुति ये बता रही है कि अस्य यानी ब्रह्मण एक अंश जगतवर्ती है रूप सगुण रूप है पादों से सर्वाभूता ने त्रिपाद से अमृतम हुई दिवी यह मंत्र बताता है कि ब्रह्म का एक अंश जगतवर्ती है विकारवर्ती है का मतलब सविशेष है गुण है कारण के रूप में विद्यमान है जगत में और त्रिपाद से अमृत से बताया जा रहा है कि तीन अंश निर्विशेष है का मतलब ब्रह्म सांस है ऐसा नहीं ब्रह्म के कल्पित एक अंश में ही कार्य कारण भाव है यह कार्यकारनात्मक जगत है और ब्रह्म का जो अवशिष्ट स्वरूप है वो निर्विशेष है ये बता रही है तो निरंश ब्रह्म का ही एक जगत निरंश ब्रह्म में ही कल्पित होने से वो पूरे के पूरे ब्रह्म में कल्पित नहीं है वो एक अंश उसका अधिष्ठान है कल्पित है अज्ञान कल्पित जगत के साथ संश्लिष्ट कारण है का मतलब सगुण है और निर्गुण रूप भी है जिसका जगत से कोई संश्लेष नहीं है ऐसा है। ये दोनों रूप ब्रह्म में हैं तो इस प्रकार विकारा विकारावर्ती शब्द से ग्राह्य जो निर्विशेष रूप है वो भी ब्रह्म का है ना ऐसा वेद बता रहा है हाँ यानी निर्विशेष स्वरूप वास्तविक तीन अंश नहीं है समझाने के दृष्टि से हा यानी तीन अंश का अर्थ है जैसे एक रुपया किसी के पास है उसमें से एक आना एक चतुर्थांश रूप माना जाता है सविशेष है और पचहत्तर प्रतिशत वो शुद्ध है निरुपाधिक है का मतलब व्यापक है अव्यक्तात्पुरुष पर कहा जाता है ना अव्यक्त रूपी जो कारण उपाधि है उस कारण उपाधि से भी व्यापक है पर का है व्यापक सूक्ष्म अभ्यंतर तो कारण कार्य की अपेक्षा व्यापक होता है वहां का यह महत् तत्वादि कार्य की अपेक्षा अव्यक्त व्यापक है और उस अव्यक्त से भी व्यापक अपरिचिन्न कौन है पुरुष और उस पुरुष से भी व्यापक कौन होगा तो पुरुषान्न परम किंचित साष्टा सा परागति का अर्थ है कि परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप कैसा है कि निरपेक्ष अवचिन्न है निरति से अपरिचिन्न है में निरपेक्ष निरपेक्षरिचिन्नता है और अव्य में सापेक्षिता है अपरिछिनता है व्यापकता परमात्मा की व्यापकता निरतिशय है ये बताना अभिप्राय है त्रिपाद से अमृतम दिवी बताते समय यह नहीं कि उसके तीन अंश निर्विशेष है ये बताने श्रुति का अभिप्राय नहीं पुरुष शब्दित परमात्मा निरं निरति से व्यापक है अपरिचिन्न है और उसका सविशेष स्वरूप साति से व्यापक है जितना कारण उपाधि है उतना ही है कार्यकारनात्मक जगत रूपी उपाधि जितनी होगी वो सातिश है ये बता, बताना अभिप्राय है तो विकारावर्ती तथा ही स्थिति आह इससे ब्रह्म के दो रूप बताए गए निर्विशेष रूप भी सातिशय रूप भी तो निरतिशय रूप भी उपास से निष्ठ है ना लेकिन उपासक प्राप्य नहीं है इसलिए जो भी उपास्य निष्ठ होगा वह उपासक प्राप्य ही होगा ये नहीं कहा जा सकता वो निर्विशेष रूप को उपासक प्राप्त नहीं करता अर्चिरादि मार्ग से जा करके। जो सविशेष रूप है उसका सायुज्य प्राप्त करता है निर्विशेष का नहीं करता बाद में ज्ञान से वो मुक्ति होती है अलग बात लेकिन उपासना से तो प्राप्त होता है सविशेष स्वरूप ही उपास से निष्ठ निर्विशेष स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ उपासक को ऐसे सविशेष स्वरूप में इसको दृष्टांत बना करके सविशेष स्वरूप में भी पूरा का पूरा जो ऐश्वर्य है वह उपासक प्राप्त होगा ये नहीं कह सकते ये कहना है अपितु उपासक जो उपास्य है उसमें जगत व्यापार है निरंकुश ऐश्वर्य है आकाशादि सृष्टि उपास्य निष्ठ होने पर भी उपासक प्राप्य नहीं होगा जैसे उपासक प्राप्य निर्विशेष स्वरूप नहीं हुआ ऐसा उपास्यनिष्ठ निरंकुश ऐश्वर्य भी उपास्य उपासक प्राप्य नहीं होगा उपासक को प्राप्त नहीं होगा ये दिखाने के लिए उसे दृष्टांत के रूप से बताया जा रहा है निर्विशेष रूप को भाष्य में देखिए तो विकारावर्ती अभी नित्य नित्यमुक्तम परमेश्वरम रूपम न केवलम विकार मात्र गोचरम तो नित्यमुक्त। उपाधि से हमेशा असंश्लिष्ट एक परमेश्वर का रूप है निर्विशेष रूप उसे विकारावर्ती शब्द से कहा जा रहा है परमेश्वर का केवल एक ही रूप नहीं है न केवलम विकार मात्र गोचरम यानी कारण रूप मात्र विकार से संश्लिष्ट यह एक ही रूप परमेश्वर है ऐसा नहीं उसका एक नित्य मुक्त निर्विशेष स्वरूप भी है न केवलम सवित्री मंडलादि अधिष्ठान यानी सवित्रादि मंडल में यानी कार्य में अनुसूत जो अंतर्यामी रूप है कारण रूप रूप वही नियामक रूप ही मात्र एक उसका विद्यमान है ऐसा नहीं कहा कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि परमात्मा का केवल नियामक सविशेष मात्र रूप नहीं है अपितु तो निर्विशेष रूप भी है यह आपको कैसे ज्ञात हुआ ऐसा यदि व्यास जी को कोई पूछेगा तो व्यास जी ने कहा कि स्थितिम आह इससे, स्थितिम आह इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्कर भगवान तथा ही का अर्थ करते हैं अस्य द्वि स्थितिम, स्थिति यानी ब्रह्म के रूप की दो प्रकार की स्थिति ब्रह्म का ब्रह्म में दो प्रकार का रूप है ऐसा वेद बताता है आह सूत्र में है क्रियापद उसका कर्ता बताया यानी वेद वेद बता रहा है तो वेद प्रमाण से हमें अवगत हुआ कि ब्रह्म दो प्रकार का है ऐसा उसे कहते हैं कि तान अस महिमा तत्जायांश पुरुषः भूतानि सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि ये जो आदि इत्यादि रूप दिव्येद है वह ब्रह्म के दो रूप बता रहा है अस्य महिमा स्वरूप अस् ब्रह्मण महिमा यानी रूपम तावत तावा उतना है और ततो तयांश पुरुष और ब्रह्म तावान् शब्द से लेना यावान ये संसार तावान अश महिमा एक स्विशेष रूप ब्रह्म का जितना ये साध्य साधनात्मक संसार है उतना है संसार अन्वित संसार गोचर एक ब्रह्म का सविशेष रूप है महिमा है रूप है और ततो तत्जायांश पुरुष ततः से लेना ये कार्य गोचर रूप को तो ततः का अर्थ है कार्य गोचरात रूपात जायान यानी व्यापक श्रेष्ठ पुरुष चेतन पुरुष उससे भी बढ़कर कर हैं प्रथम पाद का ही स्पष्टीकरण है तावना से महिमा का तृतीय पाद स्पष्टीकरण है इस मंत्र में पूर्वार्ध है व्याख्यय उत्तरार्ध है व्याख्यान उत्तरार्ध में तृतीय पाद है पूर्वाधगत प्रथम पाद का व्याख्यान तो पादों से सर्वाभूतानी अस्य सर्वाभूतानि ब्रह्मण एक अंश है ये सारा संसार ब्रह्म का एक अंश है और उस संसार का कारणभूत जो ब्रह्म का सविशेष रूप है वह एक रूप है जगत अन्वित जगत गोचर जगत में उसके साथ संश्लिष्ट रूप वो कारण रूप है और त्रिपादअ अमृतं दिवी ये बता रहा है अस्य ब्रह्मण अमृतम त्रिपाद रूपम दिवी यानी स्वस्वरूपे दीव शब्द से लेना ज्योति को ज्योति यानी चैतन्य स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप में स्थित अमृत स्वरूप वो है का मतलब उससे भी अपरिछिन्न है निरतिशय परिचिन्न है हाँ? सप्तमी है स्वरूप अर्थ में स्वरूपे स्थितम त्रिपाद अश अमृतम रूपम ऐसे लगाना दिवी के पास में स्थितम पद का अध्याय कर लेना तो दीव शब्द का अर्थ हुआ ज्योति, तेज प्रकाश वो कौन सा प्रकाश चेतन प्रकाश इसलिए अपने चिदानंद स्वरूप में स्थित जो अमृत स्वरूप है त्रिपाद यानी सह व्यापक स्वरूप एक ब्रह्म का वो स्वरूप है निर्विशेष स्वरूप और एक स्वरूप हुआ उपाधिस्थ स्वरूप व्यापक त्रिपाठ शब्द से व्यापक समझना बस निरूपाधिक निरूपाधिक व्यापक ऐसा समझना तो एक हुआ उपाधि स्वरूप सोपाधिक स्वरूप और एक निरूपाधिक स्वरूप है ऐसे ब्रह्म के दो स्वरूप बताए सविशेष निर्विशेष विकारवर्ती सविशेष स्वरूप विकारावर्ती निर्विशेष स्वरूप इनमें जो विकारावर्ती स्वरूप है यानी निर्विशेष स्वरूप है निर्विकार स्वरूप है वह उपासक प्राप्त नहीं कर पाते ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी जैसे ऐसे ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी जगत सृष्टि ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करेंगे उपासक ये कहना है इसलिए आगे कहते हैं कि नच तन निर्विकारम रूपम इतर आलंबना प्राप्त इतर आलंबना यानी सविशेष रूप का आश्रय लेने वाले सविशेष रूप के चिंतक ब्रह्म के सविशेष रूप के चिंतक तन निर्विकारम रूपम ब्रह्म के निर्विशेष रूप को नहीं प्राप्त करता है ना तो न इति प्राप्व न शक्यम ऐसे लगाना तो तन निर्विकारम रूपम इतर आलंबना इति वक्तुम न शक्यम जो न च है वो शक्यम के साथ जोड़ देना तो ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को ब्रह्म के सविशेष स्वरूप के चिंतक प्राप्त करते हैं ये कहना संभव नहीं है क्यों तो कहते अतत्कर्तृत्वा श्याम तेषाम है ब्रह्म के सविशेष चिंतकों में ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का संकल्प न होने से अंतिम निश्चय न होने से शरीर छोड़ते समय ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का निश्चय उनका न होने से उपासक शरीर छोड़ते समय उपासक शरीर छोड़ करके निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं करते अपितु सविशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं क्योंकि सविशेष ब्रह्म विषेक ही उनका क्रतु है निश्चय है तो अंतिम समय में जैसा निश्चय होता है वैसी वैसे ही स्वरूप की प्राप्ति होती है तो वे निर्विशेष ब्रह्म क्रतु नहीं है सविशेष ब्रह्म क्रतु होने से ब्रह्म की ही प्राप्ति उनको होगी निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। अतच यथा एवं अब ये इसको दृष्टांत बना करके दार्टान्त बताया जा रहा है कि अतच यथा द्विरूपे परमेश्वरे निर्गुण रूपम अन्वाप्य सगुण अवतिषंते ये, ये दृष्टान्त हुआ तो दो रूप ब्रह्म हैं उसमें से सगुण ब्रह्म के चिंतक निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त किए बिना निर्विशेष रूप को ब्रह्म के प्राप्त किए बिना सविशेष ब्रह्म रूप में ही अवस्थित होते हैं जैसे ये दृष्टांत है ऐसे दारिष्टांत में अब सगुण ब्रह्म में भी अनेक रूप हैं सगुण ब्रह्म के उसमें से उसमें अनेक गुण हैं तो सत्य संकल्पत्व सत्य कामत्व अपमत्व आदि तो उसे प्राप्त होंगे लेकिन जो जगत व्यापार है सगुन ब्रह्म का ही ऐश्वर्य जगत सृष्टित्वादि रूप वह प्राप्त नहीं होगा इनको वो प्राप्त नहीं होगा ये कहा जा रहा है कि एवं सगुण पी नीरव ग्रह अनवाप्य निरव ऐश्वर्य है जगत सृष्टित्वादि रूप उसे प्राप्त किए बिना सावग्रहे इति द्रष्टव्यम तो सावग्रह जो ऐश्वर्य अनीमादी उसी को प्राप्त करके वे रहते हैं ब्रह्मलोक में ऐसा समझना चाहिए ये विकारावर्ती चथाई स्थिति आह इस सूत्र से बताया गया है थोड़ी सी टीका है टीका नहीं है अब चौथे सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीकाकार निर्गुण स्वरूपे प्रमाणम आह इति ये चतुर्थ सूत्र का अवतरण है निर्गुण स्वरूप ब्रह्म है सविशेष ब्रह्म है ये तो ठीक है निर्गुण ब्रह्म भी है इसका व्यापक प्रमाण बताया जा रहा है ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप में प्रमाण बताते हैं व्याजी सोन दर्शयत प्रत्यक्षानुमाने दर्शयत प्रत्यक्षानुमाने।, प्रत्यक्षानुमाने।, प्रत्यक्षानुमाने।, प्रत्यक्षानुमाने।, प्रत्यक्षानुमाने तो एवं यानी निर्गुणम ब्रह्म ब्रह्मना निर्गुण रूपम एवं शब्द से लेना ब्रह्म निर्गुण है निर्विशेष है ऐसा प्रत्यक्ष अनुमाने दर्शयत प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है श्रुति अनुमान शब्द का अर्थ है स्मृति प्रत्यक्ष अनुमाने का अर्थ है श्रुति स्मृति तो श्रुति और स्मृति प्रमाण ब्रह्म के एवं यानी निर्विशेषम रूपम दर्शयता तो ब्रह्म के निर्विशेष रूप को बताते हैं यानी ब्रह्म निर्विशेष है इस अर्थ में प्रमाण श्रुति स्मृति है एक इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भाष्कार भगवान बता रहे हैं कि दर्शयत विकारा विकारावर्तित्व परस्य ज्योतिष श्रुति स्मृति ये द्विवचन है प्रत्यक्षानुमान भी द्विवचन है उसका अर्थ कर दिया श्रुति स्मृति प्रत्यक्ष का अर्थ कर दिया श्रुति अनुमान शब्द का अर्थ कर दिया स्मृति वो दर्शयत क्रियापद में विधिवचन है ना उसका कर्ता है वो प्रत्यक्षानुमाने प्रथमा का द्विवचन है और दर्शयत प्रथम पुरुष लठ लकार द्विवचन दर्शयती दर्शयत दर्शयती द्विवचन उसका कर्ता है प्रत्यक्षानुमान यानी श्रुति स्मृति श्रुति प्रमाण तथा स्मृति प्रमाण बताते हैं क्या बताते हैं तो एवं एवं शब्द परामर्शक है पूर्व सूत्रस्थ विकारावर्ती रूप का विकारावर्ती का तो ब्रह्म का जो विकारावर्ती रूप है यानी निर्विशेष रूप है ब्रह्म के उस निर्विशेष रूप को श्रुति प्रमाण तथा स्मृति प्रमाण बताते हैं यह अर्थ निकलेगा इसलिए एवं का अर्थ करते हैं कि विकारावर्तीत्व परस्य ज्योतिष पर ज्योति है ब्रह्म मज्योति उपसंपत्य पर परमज्योति तो ब्रह्म को बताया ना इसलिए पर ज्योति जो ब्रह्म है उसका जो विकारावर्तित्व तो है यानी निर्विशेष रूप है उसे श्रुति तथा स्मृति बताती है ये कहा तो श्रुति बताई जा रही है निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाली न त्र सूर्योभा न चंद्र तारकम विद्युतो भांति कुतो अनुभाति अग्नि तस्य भाषा तस्वीर विभाति ये जो मंत्र है कठ श्वेता क्षेत्रोपनिषद तथा मुंडक तीनों में आया हुआ उसे बता रहा है तो न तूर्यो भाति न चंद्र तारक ने विद्युत भांति कुतो यमग्नि ये जो मंत्र हैं, ये श्रुति प्रमाण माना जाएगा ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का ज्ञापक और स्मृति है गीता का वचन पंद्रहवे अध्याय का न तद भाषेते सूर्यो न शशांको न पावकः इत्यादि गीता रूपी स्मृति बता रही है ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को ये कहा। तद विकारावर्तिव पर ज्योतिष अभिप्राय। इस प्रकार श्रुति प्रमाण तथा स्मृति प्रमाण से निश्चित है प्रसिद्ध है ब्रह्म का प्रमाण से निश्चित है। एक टीका में एक वाक्य है यहां तो निर्गुणम न प्राप्तम तथा तो ध्यानाभावात तो जगत न ध्याना तो कहते हैं जैसे उपासकों में निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान न होने से ब्रह्म के निर्गुण रूप को वे प्राप्त नहीं करते ऐसे ही जगत सृष्टित्वादी रूप निरंकुश ऐश्वर्य का ध्यान यानी उपासना चिंतन उनके द्वारा न होने से उन्हें ईश्वरनिष्ठ निरंकुश ऐश्वर्य जगत सृष्टित्वादी रूप नहीं प्राप्त होता क्योंकि उसका ध्यान नहीं किया और ध्यान क्यों नहीं किया निरंकुश ऐश्वर्य का तो कहते ध्यानाभाव ध्यान नहीं उपासना नहीं की जगत सृष्टित्वादि गुणों से विशिष्ट रूप से ब्रह्म की उपासना नहीं की क्यों नहीं की तो कहते विधान न होने से विद्या भावात तो उपासना तो शास्त्र के अनुसार होती है ना शास्त्र ब्रह्म के जिन गुणों से विशिष्ट चिंतन का विधान करेगा उन्हीं गुणों से विशिष्ट उपासना होगी चिंतन होगा और शास्त्र जिन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म के चिंतन का विधान नहीं करता उन गुणों से विशिष्ट उपासना भी नहीं होगी तो जगत सृष्टित्वादी गुणों से विशिष्ट ब्रह्म चिंतन का विधान शास्त्र ने नहीं किया अपत पापत्वादी गुणों से विशिष्ट उपासना का विधान किया है इसलिए वैसा ही वो उपासना करेगा ध्यान करेगा चिंतन करेगा और जिन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान किया सगुण ब्रह्म में वे ही गुण उपासक प्राप्त करेगा नहीं तो वो तो अस, असंख्य गुण है उसमें तो अ, बहुत सारे गुण है ना वे सारे गुण उपासक में थोड़ी आएंगे जिन जिन गुणों से विशिष्ट तया ब्रह्म का असंख्य गुण वाले ब्रह्म का चिंतन उपासक ने किया शास्त्र से प्रेरित होकर के शास्त्र ने बताया कि इन्हीं इन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन करो शास्त्र की प्रेरणा पा करके उन्हीं गुणों से विशिष्ट तया ब्रह्म का चिंतन किया तो यह मानी गई उन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना तो जिन जिन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना की उन्हीं उन्हीं अपने उपास्यगत गुणों की प्राप्ति उपासक को होगी गुण ब्रह्म में भी और बाकी और बहुत से गुण विद्यमान होने पर भी वे सब गुण उपासक में नहीं आएंगे जिन गुणों से विशिष्ट तया ब्रह्म का चिंतन उपासक नहीं कर पाया शास्त्र ने विधान न करने के कारण वे गुण ब्रह्म में उपास्य में रहेंगे लेकिन उपासक में नहीं आएंगे उपासक प्राप्य नहीं होंगे ये बताया गया अब होवतरण देखा जाए सूत्र का जो पंचम सूत्र है इस अधिकरण का भाष्कार भगवान कहते हैं कि इत न निरंकुशम विकारालंबना नाम इसमें इत शब्द का अर्थ है वक्षमाण हेतु इत यानी अस्मादपि हेतु तो। अर्थ शब्द है समुच्चयक पूर्व तीन सूत्रों के द्वारा जो हेतु बताए गए हैं उन हेतुओं से तो ये निश्चित हुआ ही कि सविशेष ब्रह्म के उपासकों जो होते हैं उनमें निरंकुश ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है सविश, सविशेष ऐश्वर्य ही प्राप्त होगा साथतिश ऐश्वर्य ही प्राप्त होगा निरतिशा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होगा इसको बताने के लिए कई एक हेतु अभी तक बताए गए उन हेतुओं का समुच्चायक है चब्द और इतः शब्द है पूर्वोक्त हेतुओं से अलग हेतुअत का परामर्श। वो है भोग मात्र साम्य लिंगात्रूप हेतु जो पंचम सूत्र से बताया जा रहा है उसका परामर्शक है भाष्य में इतः शब्द तो वक्ष्यमाथ हेतु तो ऐसा शब्द का अर्थ निकलेगा वक्षमान हेतु से भी और बता रहा है पहले हेतुओं से तो निश्चित हुआ ही कि ब्रह्म में विद्यमान निरंकुश ऐश्वर्य की प्राप्ति उपासकों को नहीं होती है इसको बताने वाले पूर्व कुछ हेतु तो है ही है उन हेतुओं से अलग एक वक्षमान हेतु भी है उससे भी यह निश्चित होता है कि उपासक निरंकुश ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करता ये बात इसे कह रहे हैं कि इत न निरंकुशम विकार नाम तो विकार आलंबन यानी सविशेष ब्रह्म के उपासक जो हैं उनमें ब्रह्मगत निरंकुश ऐश्वर्य की प्राप्ति वक्षमान हेतु से भी नहीं होगी अब सूत्र को देखिए भोगमात्रिंगा भोग्यलिंगाच भोगमात्र्य लिंगात एक पद है और चौथा दूसरा पद है ऐसे तीन दो पद हैं शब्द इस हेतु से अतिरिक्त जो पूर्व में बताए गए हेतु है उनका समुच्चायक है भोगमात्र साम्यलिंग एक हेतु यहां अलग बताया जा रहा है पूर्वोक्त हेतुओं से तो इन हेतुओं से भी यह निश्चित होता है कि ब्रह्म गत निरंकुश ऐश्वर्य उपासकों में प्राप्त नहीं होता ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों में बताया जा रहा है कि भोग मात्र साम्य है ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों को ब्रह्मलोक के अध्यक्ष कहते हैं खाने पीने में यहां कोई भेद नहीं होगा जो भोजन मैं करूंगा वही आप लोग भी करना ये नहीं कि मैं ब्रह्मलोक का अध्यक्ष हूं तो कुछ विशेष खाऊंगा और आप लोगों को दाल का पानी और रोटी मात्र खिलाऊंगा ऐसा नहीं होगा जो मैं खाऊंगा वही आपको खिलाऊंगा ऐसा ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों को ब्रह्मलोक के अध्यक्ष कहते हैं ये कह रहे हैं इसलिए भोग मात्र साम्य यानी ब्रह्मलोक के स्वामी को जो भोग उपलब्ध है वही सारे भोग उपलब्ध कराते हैं अपने यहां आए हुए उपासकों को भी ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ ऐसा श्रुति में वाक्य है वो भाष्य में भाष्यकार बताएंगे श्रुति वाक्य ही लिंग बन जाता है ज्ञापक बन जाता है इस अर्थ का इस अर्थ का कि उपासकों को मात्र भोग की समानता ब्रह्मलोक के अध्यक्ष के साथ बताई गई है कार्य की समानता नहीं बताई गई बाकी ऐश्वर्य की समानता नहीं बताई गई भोगानुकूल ऐश्वर्य की समानता बताई गई है यही भाष्य में भाषकर भगवान बता रहे हैं कि यस्मात इस सूत्र का अर्थ करते समय कि यस्मात भोग यदि सिद्धेन समानम इति श्रूयते तो यस्मात याने जिस कारण से भोग मात्रम एव भोगमात्र अनादि सिद्धेन ईश्वरेण समानतेने श्रुत्या प्रतिपाद्यते श्रुति के द्वारा यने ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों में अनादिद्ध जो ईश्वर है उनके साथ भोग की समानता का प्रतिपादन होता है हाँ? आ, भोग तो हिरण्य गर्भ है ईश्वर तो का भी मन है इनका भी मन है ईश्वर में तो भोग की इच्छा नहीं है इसलिए वहां पर ईश्वर शब्द से लेंगे वही समष्टि मन उपाधिक चैतन्य उसके साथ भोग की समानता श्रुति के द्वारा उपासकों की बताई जा रही है भोग के विषय में समानता तम आह आपो वे खलुमीये लोको असो इति तम शब्द से उपासक को लेना अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ जो उपासक उस उपासक को आह यानी ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ बताते हैं आह का कहते हैं क्या कहते हैं ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ ने कहा क्या कहा कि आपो वे खलू मियंते देखो ये अर और निय नामक दो बड़े बड़े सरोवर इस इस्लोक में है वो अमृत के सरोवर हैं। यहां आप शब्द से लेना अमृत रूपा अप उस सर का जो जल है वो अमृत है निय नामक सर हैं और उन सरोवरों में विद्यमान जो आप उसे कहा जाता है आगे आएगा कि वह मदीय है यानी उसे पी लिया तो आनंद ही आनंद मन में रहता है वो तो कलियुग के अमृत पीने वालों को भी आनंद रहता वैसा आनंद नहीं वो तो मन को मूढ़ करता है मन ही विचारशील नहीं रह पाता तो नींद में जैसा होता ऐसे हो जाता है उनका तामस मन बन जाता है यह तो सात्विक अमृत है उसको पीने के बाद पूरा विवेक भी रहता है और आनंद ही आनंद रहता है वो मदी असर यानी हर्ष उत्पादक वो जल है अमृत है आनंद का हेतु आन, अमृत है और उसको मी अंते मेरे द्वारा भोगा जाता है मेरा भोग्य खाना पीना ये अमृत है इसको मैं खाता पीता हूं ये मेरा भोग्य है इसका सेवन मैं करता हूं और ये नहीं कि ये मैं ही पीऊंगा सारा का सारा कहते हैं कि आप लोगों के लिए भी यही व्यवस्था है खाने पीने की हमारे यहां रण्य गर्भ कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए अलग अलग व्यंजन नहीं बनता है एक व्यंजन अनादिश्ध है इसको मेरे लिए भी आपके लिए भी है ये असो लोकह असो लोकह यानी असो यानी वह जो अमृत में है, आप हैं जल है मेरा भोग्य है वही लोकह यानी आपका भी भोग्य है आप भी इसी को पी लेना इस प्रकार ये भोग की समानता यहां पर बताई जा रही है इति ये श्रुति भोग की समानता बताती है इति श्रुतिया अनादि सिद्धे न ईश्वरी न ये शाम भोगमात्र साम्यम श्रूय थे ऐसे लगाना ऐसे और दो श्रुति वचन बताए जा रहे हैं स यथा इत्यादि से इससे पहले इस श्रुति का अर्थ करते हैं टीकाकार तम उपासकम तम आह आपो खलु इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं उसमें तम का अर्थ करते उपासकम ब्रह्मलोक गतम ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासको आह यानी हिरण्यगर्भ कहते हैं आह हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ ने क्या कहा कि मया खलु इमा आपो अमृत रूपा मियंत यानी भुजंते ये मेरा भोग्य है अमृत स्वरूप जल तवापि असो लोको लोक यानी भोग्य तो जो मेरा भोग्य है वही आप लोगों का भी भोग्य है अमृतोदक लक्षण लोक शब्द का अर्थ निकलेगा भोग्य थे, थे, लोक कहते अनुभूय थे लोक ऐसी उत्पत्ति करते तो भोग्य शब्द भोग्य अर्थ निकलेगा आपका भी भोग्य जो मेरा भोग्य है वही है तो इस प्रकार इस श्रुति से हिरण्यगर्भ के भोग की समानता ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों के भोग में बताई जा रही है अलग अलग भोग नहीं है इसलिए भोगानुकूल सामर्थ्य ही उनमें आएगा ऐश्वर्य और जगत व्यापार युक्त तो ऐश्वर्य नहीं आएगा जैसे पंचीकरण पूर्वक स्थूल भूतों का निर्माण और भौतिक स्थूल भूतों से फिर भौतिक जो स्थूल है शरीर आदि का निर्माण हिरण्यगर्भ करते हैं ऐसा ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो जगत व्यापार हुआ वो निरंकुश ऐश्वर्य व हिरण्य के वो शुरू से जो हिरण्यगर्भ है उनको दिया हुआ अधिकार है आगे हैं बाकी दो श्रुति वचनों का अवतरण। श्रुतियंतरम आह स यथा टीका में तो भाष्य में स यथा एताम देवता भूतानि अवन्ति एवं ह एव विदम सर्वाणी भूतानि अवन्ति तेनो एक देवता सलोकता दी इत्यादि भेद व्यपदेश लिंगे तो ये जो श्रुति है ये बता रही है ईश्वर इश, को दृष्टांत बना करके दार्टान्त के रूप में उपासकों को बता करके उपासक और उपास्य में वहां पर भेद बता करके ये ज्ञापन कर रही है कि उपासकों को उपास्य उपा का निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता स यथाएता तो क्या क्या प्राप्त होता है तो कहते हैं जयसे स यथाएता देवताम सर्वाणी भूतानी अवंती सब्द का अर्थ है दृष्टांत तो कहते दृष्टांत ये है क्या कि जैसे ये ताम देवता मैंने उपास्य ब्रह्मा को सर्वाणी भूतानि अवंती अवंती का अर्थ है सम्मान करते हैं भेट आदि ला करके सभी प्राणी अपने उपास्य देवता का आदर करते हैं सम्मान करते हैं पालन करते हैं देवताओं का पालन होता है देवताओं का आदर ऐसे ही कहते हैं ये दृष्टांत होगा उपास्य देवता और उपासकों को दृष्टांत बनाया दृष्टांत दा, बताया जा रहा एवं ह एव विधम सर्वानी भूतानी अवंति तो जैसे उपास्य देवता का सब प्राणी आदर करते हैं ऐसे ही उपासक का भी सब प्राणी आदर करते हैं तो यहाँ उपास्य और उपासक में भेद बताया जा रहा है न ये ज्ञापक लिंग है कि दोनों में ये भोग समानता आदर मिलेगा तो सुख होगा ना तो आदर देवता का जैसा आदर होता है उपास्य का ऐसा ही बाकी प्राणियों के द्वारा सायुज प्राप्त उपासक का भी आदर किया जाता है ये बता करके भोग में समानता बताई जा रही है एक प्रकार से निरंकुश ऐश्वर्य नहीं बताया जा रहा है ऐसे ही आगे करते तेना ए देवताये सायुज्य सलोकताम जयति तेन यानी उपासन ऊ शब्द अपि अर्थ में है वो ये निपात है तेन में जो ओ है नो ऊ था आदि से गुण हुआ तो है तो ये निपात है अपि अर्थ में उसका अन्वय सलोकताम के साथ जाएगा अपि का सलोकताम ऊ ऐसा तो उपासन न ए देवताये सायुज्यम् सलोकताम् ऊ तो उपासक अपने उपासना रूप साधन से एक देवताये यानी उपास्य जो देवता है उस उपास्य देवता के सायुज्य को प्राप्त करता है और यदि उपासना में थोड़ी न्यूनता रही तो सलोकताम् अपी जयती तो साइज प्राप्त करके सलोकता को प्राप्त करता है यह श्रुति भी एक प्रकार से क्या बता रही है कि उपास्य उपासक में थोड़ा भेद बता रही है और यह भेद लिंग से ज्ञापित होता है कि उपास्य में तो मेरा उपग्रह ऐश्वर्य है और इसमें सावग्रह ऐश्वर्य है एक लिंग हुआ ज्ञापक हुआ थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए रोग सदृष्टो यथाथ भोग की उपासक ये जो स यथा ये इस श्रुतिस्त स शब्द का अर्थ कर दिया दृष्टान्त उपास्य उपा देवता और उपासक के भोग की समानता में दृष्टांत ये है और फिर तेनऊ देवता ये इस वाक्यस्त ऊ निपात का अर्थ करते हैं तो तेनो इति शब्दो अप्यर्थ अपी अर्थक है उसका अपि अर्थ निकलेगा और अन्वय होगा सलोकताम के साथ वो बताते हैं कि सलोकताम अपी अन्वय तो तेन है उपासने उपासना से उपासक सायुज को प्राप्त करता है उपास्य के नहीं तो उपास्य के लोक को प्राप्त करता है ये भेद क्यों हो रहा है फल में उपासना रूप साधन के तारतम्य से कम अधिक उपासना होने से तो सायुज्य शब्द का क्या अर्थ है तो सायुज्य शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि सायुज्यम यानी समान देहत्वम उपास्य का जो देह है वही देह प्राप्त कर लेता है और क्रमेण मुक्ति हुआ सायुज्य शब्द का अर्थ निकलेगा क्रम मुक्ति या तो समान देह या तो क्रम मुक्ति ये दोनों भी अर्थ सायुज के हैं हाँ। तो इस प्रकार ये जो पंचम सूत्र है इस अधिकरण का उसके भाष्य तथा टीका का भी विचार पूरा हुआ अंतिम सूत्र का विचार हम लोग कल करेंगे